श्री राधा मदन मोहन देवजू की जय श्री राधा रसधानिधि ग्रंथ की जय श्री निगौहरिमो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमन गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय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 बोलवृंदव बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराष्ट सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमलगल वाग्म ममृत जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष पर धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय प्रेरणिया प्रवर्तिहंबराकुरोपी तस्य हरे पदकमल वंदे हम श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीूप साग्र जा सहगण रघुनाथन्जीव साइतम सवधूत पर्यजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापादान श्री सह गणलता श्री विशाखान्विता आजान लंबितनकावदात संकर्तन पित कमलाय विश्व द्वजरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्रियणव उल्लव ललनाधरपलव पानोत्तम नौम समलिमाल लसितम मधुरेश माधुरी मै माधव मुरली मतलिका मम मदन मुदामर्द मुदा मर्द मनसो महामहामोह नारायण नमस्कृत्य नरम चरुमं देवीं सरस्वती व्या तत् जयंतीर वाशाकुभ्य कृपाभ्य चलाता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे ऊपुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजीवे मंद मंद्रा तुलसी यत्र का पद्मना च पुराण पठनमि पर मंगल श्री राधारसधनिधि राधारसिका भाव पूर्व प्रसंग में निरूपण कराए हैं पूर्व प्रवचनों में श्रृंगार यद्यपि प्रिया और लाल दोनों ही एक दूसरे के विषय और आश्रय है। हैं दोनों ही आसक्त हैं दोनों ही असज्य हैं परंतु तो एक परम मधुर स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि आसन जो श्री कृष्ण है वे आसक्त हो जाते एक है सब्जेक्ट एक है ऑब्जेक्ट सामान्यतः श्री कृष्ण को माना जाता है विषय और श्री राधारानी को माना जाता है आश्रय सब्जेक्ट माना जाता है राधा रानी को ऑब्जेक्ट माना जाता है श्री कृष्ण को परंतु तो अंतरंग क्षणों में कुछ ऐसी स्थिति आती है जहां पर श्री श्याम सुंदर स्वयं आसक्त तो हो जाते हैं और श्री राधा रानी आसज्य हो जाती है राधा रानी बन जाती है ऑब्जेक्ट और श्री श्याम सुंदर बन जाते हैं सब्जेक्ट ऐसी जो उस मधुर स्थिति का ही श्री राधा रस सुधा निधि में या राधा सुधा निधि में निरूपण किया गया इसलिए एक शब्द कहीं रसिक जनों ने बीच में जोड़ा राधा रस रस का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि श्री राधिका ऑब्जेक्ट है जैसे स्थाई भाव वह विभाव अनुभाव संचारी भावों की सामग्री से पुष्ट होकर के रस बनता है ऐसे ही श्री श्याम सुंदर के लिए श्री किश्तोरी जो वे वृंदावन की उद्दीपन सामग्री श्री राधारानी की विभिन्न चेष्टा रूपी उद्दीपन सामग्री और अपनी चेष्टा रूपी अनुभाव सामग्री इनसे युक्त होकर के और समुद्र में जैसे छोटी छोटी तरंगें आती हैं वहीं उठती हैं और वहीं समा जाती हैं इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर के हृदय में कभी उत्कंठा कभी हर्ष कभी उद्वेग कभी चिंता इत्यादि इत्यादि जो भाव हैं वो भाव छोटी छोटी बीचियों के रूप में लहरों के रूप में उत्पन्न होते हैं और उनके हृदय में उत्पन्न होकर के हृदय में ही वही उसी भाव में भावरूपी समुद्र से ही उठे भाव रूपी समुद्र में ही समाहित हो जाते हैं इस प्रकार श्याम सुंदर के हृदय में प्रिया जी के प्रति जो प्रीति है उस प्रीति में श्री राधा रानी ही परम परम आस होकर के ऑब्जेक्ट हो करके विराजमान होती आई मर्जी मर्जी जय जय अनंत वे आसक्त होकर के विराजमान हो जाती है और थोड़ा आगे बढ़े तो वे श्री शाम सुंदर ही परम परम आसक्त होकर के विराजमान है राधारानी उनकी आसक्ति की विषय बन जाती है इससे राधारानी बन गई रस सामान्यतः उपनिषदों में कहा गया कृष्ण को रस रसोविशाह परंतु तो श्री नुकुंद मंदिर में श्री कृष्ण बन जाते हैं साधक और श्री राधारानी बन जाती हैं साध्य रस इसलिए श्री राधा रसधान विधि वो अपूर्व ग्रंथ हैं जहां पर श्री कृष्ण राधिका चरण दास्य स्वीकार करते हुए विराजमान होते हैं चरण दासी की एक अद्भुत विशेषता है कि चाहे श्याम सुंदर में हो और चाहे सखियों में हो समकी स्थिति यह है कि दासी की अपेक्षा अन्य जितने भी भाव हैं सख्स अत्याधिक बेसब छोटे हो जाते हैं और इसको एक बहुत बढ़िया ढंग से श्री <laughs> हरिलाल ब्यास उनकी श्री राधा टीका है उस टीका का नाम है रसकुल्या रसकुल्ल्या टीका में श्री हरिलाल ब्यास वे एक बड़ी सुंदर बात एक बड़ी सुंदर दृष्टांत के द्वारा निरूपण करते हैं जैसे संगीत में तीन ग्राम है षज मध्यम और पंचम सासा स्वर तीनों ग्रामों में है सारे गामा पाधानी ये तीनों तीनों ग्रामों में सासा स्वर है तो षडज का जो नी स्वर है वो सबसे ऊंचा है पर वो भले कितना भी ऊंचा हो वो पंचम के पहले स्वर की अपेक्षा नीचे ही रहेगा तो पंचम का जो स्वर है उस पंचम स्वर की अपेक्षा शडज का सर्वोत्तम स्वर सर्वोच्च स्वर वह पंचम ग्राम का जो सबसे छोटा स्वर है सबसे नीचा स्वर है उस स्वर से भी ऊंचा ही रहेगा ऐसे ही श्री श्याम सुंदर यो भले अपनी ढींगाई दिखाते रहे हिम्मत दिखाते रहे कि मैं सबसे बड़ा मैं सबसे बड़ा पुराणों में सबसे बड़ा हूं उपनिषद में मुझे ही रसो वही सह करके रूप किया गया परंतु हमारी किशोरी जी के सामने जब श्री श्याम सुंदर आ जाते हैं तो उनकी सबसे ऊंचे होने पर भी उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसे के निशाद स्वर का पंचम के स्वर की अपेक्षा निम्नता ही बनी रहती है ऐसे ही श्री किशोरी जी के आगे अंतरंग क्षणों में श्री श्याम सुंदर आप छोटे बनकर के ही विराजमान रहते हैं और उस समय सक्षम भाव वह प्रधान नहीं है ऐसे ही जितनी भी सखीगण हैं उनमें भी सक्ष भाव की प्रधानता नहीं है उन सब सखीगणों में भी प्रधानता जो हो जाती है वह दास्य भाव की ही हो जाती है इसीलिए श्री चेतन चरतामृत में एक बड़ी सुंदर बात कही गई कि श्री कृष्ण प्रेमेर ए अद्भुत स्वभाव गुरु समलघु सबरे दास्य भाव भले कोई कितना भी बड़ा हो गुरु सम लघु कितना भी बड़ा हो सबके हृदय में दास्य भाव जैसे प्रधान हो जाता है ऐसे ही सखीगण सखीति को बढ़ा करके नहीं मानती है श्री राधिका सेवा में सखीगण दास्य प्रीति को ही बढ़ा करके मानती है और दास भाव को ही प्रधान करके भी मानती है इसलिए संचारी से आमानोवा कृष्ण रत्या सुरुद्रति ही अधिका पुष्यमाना चेत भावोल्लास स उच्चते भावो लास का लक्षण ही है कि जहां श्याम सुंदर के प्रति जो प्रेम है वह सखी के प्रेम के मनुष्य राधिका के प्रेम के या तो बराबर हो या राधिका का प्रेम कहीं ऊंचा हो उसका नाम है भाउल्लास सखी का सखी के प्रति प्रेम होता है भाउोल्लास को समझ लें भावुल्लास को इस तरह समझाया जा सकता है कि ललताजी का राधारानी के प्रति प्रेम है राधानी का ललता जी के प्रति प्रेम है सखियों का परस्पर प्रेम है पंत श्री राधारानी का जो प्रेम है ललता के प्रति वह तो कहलाएगा संचारी पंत श्री ललताजी का या रूप जी का जो श्री राधा रानी के प्रति प्रेम है उसको संचारी नहीं कहेंगे उसको स्थाई कहेंगे वो स्थाई कोटि का होगा संचारी कोटि का नहीं होगा मानी श्री राधा रानी ललताजी से या श्री रूपमंजी से जितना प्रेम करती हैं, वो या तो श्याम सुंदर से बराबर करेंगे या श्याम सुंदर से थोड़ा कम करेंगी उनकी सबसे ज्यादा प्रीति जो होगी राधा रानी की वो श्री शाम सुंदर से होगी शाम सुंदर से बढ़कर के किसी दूसरे से प्रीति नहीं हो सकती है वे जिस जिनसे भी प्रीति कर रही हैं, वो श्री श्याम सुंदर के कारण कर रही हैं, उसमें हेतु जो है वो श्याम सुंदर की प्रीति है तो श्री राधानी का सर्वोत्तम प्रेम होगा वह श्री श्याम सुंदर के प्रति होगा ललता के प्रति प्रेम होगा या रूप रूप जी के जो प्रेम होगा वो या तो कुछ कम होगा श्याम सुंदर से या श्याम सुंदर के बराबर होगा बढ़ नहीं हो सकता परंतु श्री ललता जी के प्रेम की स्थिति को यदि देखें यदि श्री रूप मंजिरी जी की स्थिति को देखें तो बे समझने यहां है यदि एक तराजू में श्यामचंदर के प्रति प्रेम और एक तराजू में श्री राधा रानी के प्रति प्रेम तोला जाए तो उनकी तराजू में राधा रानी के प्रति प्रेम का जो पड़ा explor है वो नवा हुआ रहेगा वो दबा हुआ रहेगा तो जहां कृष्ण की भी अपेक्षा सखी के प्रति प्रेम और ज्यादा हो उसका नाम है भावुलास तो भावुलास की एक विशेषता है कि भावुल्लास में कृषि के प्रति जो प्रेम है वो उतना बड़ा नहीं होता है वहां पर प्रेम जो होता है वो प्रेम सखी के प्रति बड़ा होता है अब श्याम सुंदर के मन में कभी कभी लोभ उत्पन्न होता है कि अरे ये तो ललता ये रूप मंजिरी हमारी अपेक्षा कहीं बाजी मार करके ले गई इनका राधिका के प्रति प्रेम कहीं अधिक है ऐसा भी सोचने लगती ऐसे सोचते लगते हैं श्याम सुधा और ऐसी स्थिति में वे अपने आप को आसक्त जी या में स्थापित न करके वे अपने आप को आसक्त के रूप में स्थापित करते हैं और आसक्त के रूप में स्थापित करते हैं तो वे श्री राधारानी की दासी बनकर के वे भी राधारानी की दासी बनकर के विराजमान होते हैं और के रसकों की इन्हीं श्री गोपी कारण श्री रूप मंजिरी जी श्री ललिता विशाखा इनके अनुभ्य को ग्रहण करके जो रागनवा भक्ति की गई उस रागनवा भक्ति की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इन भक्तों का रागानु भक्तों का जो प्रेम है बहिराज वो तो अद्भुत है इतना बैराज एक दो गोपी गुदरी करुआ और इतने में बेहदास मेरे पास में क्या संपत्ति निकली बोले दो कॉपी भाई एक कॉपी जो है वो भीग जाए तो सर्दी लग जाएगी इसलिए दूसरी कॉपी चाहिए और एक गुंदी ज्यादा पड़ रहा है तो कहीं बीमार पड़ गए बुखार आ गया तो भजन से छूटेंगे इसलिए गुंदड़ी और एक करुआ इतनी संपत्ति तो वैजांग इतना परंतु तो इनके हृदय में रस कितना है इन रसों का वर्णन नहीं किया जा सकता है रस अपूर्व होकर के विराजमान अद्भुत रस इन इन के रस जो हैं वो रस अद्भुत होकर इन के इनके हृदय में विराजमान हैं इन रसों के हृदय में तन मलिन और मलिन पठ मन ही अधिक उत्साह और डोलत फिरत कुंजमग और गावे युगल सुहाग वाह तन मलिन संतों का में जो भजन कर रहे हैं अत्यंत मलिन तन मलिन मलिन तन है और दीन लठ दी मरियल से दिख रहे हैं लटे दुबले हृदय अत्यंत अधिको उल्लास उत्साह हृदय में अत्यंत अत्यंत उत्साह है और दौलत फिरत कुंज मग कुंज के मध में विचरण करते हैं परंतु गाते क्या है हाग युगल, युगल के विलास का गायन करते हैं तो जो संसार से जितना ज्यादा विरक्त इन रसकों की एक अद्भुत स्थिति है कि वे शिवप्रिया लाल में उतने ही आसक्त होकर के विराग व्यावहारिक जीवन में देखें तो बिल्कुल उनका जीवन कहीं वैराग्य महावैराग्य से युक्त होकर के वहां दो कॉपी एक गुदड़ी एक करुआ कभी दो कोपिन का मतलब एक कोपिन भी दो हैं दो तूक में जहां कोपिन हो वो वही विरक्त की कोपिन है ग्रासी की जो कोपिन है वो रुमाली पहनते हैं वो एक ही कोपिन है वो डबल नहीं होता है विकच्छ नहीं होता है और जो विरक्त है उस बिरक्त को जिसको वो मिली है भेक मिला है वो भेख मिलने में वो। एक कमर में कोटनी बांधेगा एक को वह कहीं कच्छे धारण करके विराजमान होगा तो बेकोपीन जहां पर टू पीस कॉपी और गुदड़ी करुआ उनके पास में गुबड़ी और करुआ है बस और कोई दूसरी वस्तु नहीं तो ये उनमें अपूर्व भैराग्य तो कहां तो इतना बैराग्य व्यावहारिक जीवन में इतना बैराग्य और ऊपर हृदय में इतनी रसिकता कि उस रसिकता का कोई ठिकाना नहीं उस रसिकता का वर्णन करते हुए यहां पर वर्णन कर रहे हैं और ये सखी शाम सुंदर को डांटती हुई करी है जरा भी तुम्हें संकोच नहीं है लज्जा तो है ही नहीं शाम सुंदर को डाट रही है भले आदमियों का काम है क्या ये भले आदमी का काम है क्या परंतु तो श्री किशोरी जी में आसक्ति कैसी है उसको दिखा रहे हैं कि श्री प्रिया जी कभी श्री यमुना जी में स्नान करने के लिए पधारी हैं, तो महाशय जी वृक्ष के ऊपर चढ़कर चढ़ करके जो पत्ती है उनसे अपने अंग को बचा करके श्री प्रिया जी के रूप माधुरी का अपलक पान करना चाहते हैं कोई भले आदमी का काम है क्या बोलो ना ये इतनी आसक्ति दिखा रहे कि गत्वा कलिंद तनया तेईसवा श्लोक है चौबीसवा श्लोकों का कहीं 23 कहीं 24 का गत्वा कलिंद तनया बिजनावतार मुद्द मृत अनंग मनंग जीवम श्री राधिके तब कदा नव नागरें हम बहुत कछुआ की ताज चाल से चल रहे हैं थोड़ा तो सा कवरेज ज्यादा हो जाए प्रयास करेंगे ज्यादा अटके नहीं नहीं तो एक दिन में एक श्लोक दो श्लोक ही हो तब तो फिर बहुत बहुत विलंब लग जाएगा यथासाध्य साध्य कर गत्वा कलिंद तले श्री किशोरी जी कलिंद तनिया श्री यमुना जी उनके निकट जा रही है स्नान करने के लिए पधार रही है कलिंद कहने का मतलब है कलिम इति कलिंदा जितने भी मन के क्लेश हैं उनका जो खंडन करे उसका नाम हुआ कलिंद ऐसे कलिंद पर्वत की जो पुत्री हैं उनका नाम हुआ कालिंद तो बाप का गुण बेटी में आया है जैसे कलिंद पर्वत सारे कलह को दूर करने वाला है कली को और समय के प्रताप से आने वाले जितने भी द्वंद है उनको जैसे दूर करता है श्री यमुना जी भी परम कृपालु होकर के श्री यमुना जी भी आप श्री किशोर के जितने भी भक्तगण है उनके हृदय के सारे द्वंदों के कलह को दूर करने वाली है इससे वे कालिंदी तो श्री प्रिया जी भी विरह ताप उनको दूर करने के लिए अथवा श्री श्याम सुंदर से मिलने के लिए सना अंग अंगोछे हुए तिलो जो अंग हैं उनको अंगोछे हुए वे सदा रहती हैं काजरवारी गोरी ग्वार अंग अंग रहते अंग तिलो जो तिलो अंग हैं उनको सदा सदा अमोछे हुए वे रहती हैं तो श्री सुंदर के लिए आज श्रृंगार धारण करके मिलन की उत्कंठा में श्री प्रिया जिस में गत्वा कलिंद तलया श्री यमुना जी के किनारे पधारती हैं स्नान करने के लिए और स्नान करने में भी बहाना है कि कहीं श्याम सुंदर लिख जाए तो कलिंद जो कला को दूर करने वाली हैं, उनकी पुत्री हैं और हृदय में मिलन की जो उत्कंठा है उस उत्कंठा को दूर करने वाली श्री यमुना जी है इसलिए यमुना जी के किनारे पधारी और जी की उपत्य में किनारे में जो विजन माने निर्जन है माने जंगल है तो एक ऐसे स्थान पर जो निर्भय स्थान है स्नान के उपयुक्त स्थान है वहां पर मुद्दर्त अमृत मंग मनंग जीवन ये दासी उस समय श्री किशोरी जो उनके श्रीअंग में उद्वर्तन कर रही हैं सुंदर जो चंदन सुंदर जो चिरोजी उनके लेप को कवि हल्दी और सुंदर जो बेसन उनके लेप को चरोजी के लेप को उनको लेकर के श्री अंग के ऊपर जब लगा रही हैं और उद्धव ते जब ओटना करती हुई वहां विराजमान है इनको जरा भी संकोच नहीं है उस समय कहीं से छिप छिपू करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाए और पेड़ के ऊपर चढ़ करके देख रहे हैं किशोरी जी के रूप जरा भी जैसे संकोच है नहीं तो उद्धव शिप्रिया प्रिया जिस समय प्रिया का जब दासीगण ये दासीगण उद्वर्तन कर रही हैं उस समय अमृतम अंगम शिप्रिया के अंग अमृत स्वरूप होकर के ही विराजमान है एक एक अंग अमृत स्वरूप होकर के विराजमान है उनमें अनंग जीवन और जो निरंतर निरंतर अनंग को ही जिलाते जिलाने वाला जो अंग है मनसिज कहियत मन कहियत कहत मन काम कहत रतिरंग और अंग अंग व्यापत रहे ताकों कहत अनंग मन में जो भाव छुपा हुआ रहे उसका नाम है मन जब वो चेष्टाओं के माध्यम से कुछ प्रकट हो जाए तो उसी का नाम है काम और जब रोम रोम में व्याप्त हो जाए तो उसी का नाम है अनंग मनसिज काम अनंग पर्यावर नहीं है सब में अंतर है मनसिज कहिए तो मन स्फूर्ति मन में जो स्फूर्ति मात्र दे रहा है उसका नाम है मनसिज जब चेष्टाओं में कुछ अनुभावों के माध्यम से वो प्रकट हो रहा है तो उसको कहेंगे काम या रतरंग काम कहा तो रथ जब उत्कंठा है तो रतरंग वो उसका नाम काम हो गया मनसिज का नाम और अंग अंग व्यापक रहे जहां रोम रोम प्यारे से मिलने के लिए प्यारी से मिलने के लिए व्याप्त रहे व्यापुल रहे तो उसका नाम है अनंगशोरी तो जी के श्री स्वामी जी के श्रीअंग उनके अंग की जो रूप माधुरी है वो रूप माधुरी कैसी है अनंग जीवन निरंतर निरंतर अनंग को जलाने वाली है जगो कदम वाम दशा मनोहर गीतम अनंगवर्धनम अनंग से वर्धित होने वाली उत्पन्न होने वाली अपने हृदय के अनंग को बढ़ाने वाली जो सुन रहा है उसके हृदय में भी अनंगवर्धनम प्रेम को बढ़ाने वाली दृष्ट मखन अनंगवर्धनम उस वेणुनाथ को वेणुनाथ का एक विशेषण दिया अनंगवर्धनम अनंगवर्धनम माने हृदय में जो कामदेव है उसकी वृद्धि से ही वहां निकला है जहां पहुंचेगा वहां पे वृद्धि करेगा और जो हृदय में प्रेम है वो यहां भी और वहां भी निरंतर निरंतर बढ़ रहा है और वो स्वर कम होने वाला नहीं है वो निरंतर निरंतर अनंग में स्वयं भी वर्धित होते हुए विराजमान होगा तो ऐसे उस अनंग जीवनम शिवप्रिया के श्रीअंग की अपूर्व जो रूप माधुरी है उस रूप माधुरी का सखीरण जिस समय उस रूप माधुरी माधुरी को उज्जवल करती हुई कह रही है बोले अरे सखी आ तेरे श्रीअंग में ओटना लगा करके श्याम सुंदर की नए नो को मैं चमका दू श्री महावाणी जी में एक पद है ब्याहुल्य की लीला में के ब्याहुल की लीला के बाद में सखीगण श्री प्रिया जी को और श्री लाल जी को किसी वृक्ष के पास में ले जाती है और वृक्ष के पास में ले जाकर के वृक्ष से वहां पर बैठाती है और चित्रा जी ये जादू टोना में बड़ी कुशल हैं बोले अरी सखी श्याम सुंदर को मैं तेरे बशीभूत कर देती हूं मुझे जादू तोना आता है तो तेरे ऊपर ऐसा जादू टोना कर दूंगी कि तू श्याम सुंदर को बरबस बशीभूत करेगी और देखना ये तुम्हारे अधीन होकर के ही रहेंगे अब सखी पटी हुई है कुछ सखी पहुंच गई हैं श्याम सुंदर के पाख पक्ष में कुछ सखी हैं पटी हुई जो कन्या पक्ष की हैं कुछ वर पक्ष की हो गई कुछ कन्या पक्ष की अब जो वर पक्ष की सखी हैं वे कह रही हैं श्याम सुंदर इशारे से खबरदार इनकी बातों में मत आना इन ये जादू टोना जानती हैं इन्होंने जादू टोना कर दिया तो फिर समझते रहना जन्म भार तुमको गुलामी करनी पड़ेगी सखी कह रही हैं कन्या पक्षी की राधारानी के, राधा के पक्ष की श्याम सुंदर इन वृक्ष को प्रणाम करो ये कल्प वृक्ष हैं तुम्हारी सारी अभिलाषा पूरी होंगी जो जगत की अभिलाषा पूरी करें। उनको पूरी कर हमारे वृंदावन के वृक्ष ही है ये कल्प वृक्ष है कल्पलता है ये विशेषता है जगत की कल्पना अभिलाषा पूरी करने वाले वे हैं और ये वृक्ष प्रियालाल इन दोनों की अभिलाषाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं कहती है न न प्रणाम मत करना परंतु कन्या पक्षी की जितनी भी सखीगण है वो कहती है ाम करो ना करो करो दे मतलब कैसे अभिभूत हो जाते हैं कि तुरंत प्रणाम कर लेते हैं। कृष्ण की सब कह रही हैं लाल जी आप तो <laughs> अब तो आप गए अब तो जन्म भर तुमको इनकी ही दास बन करके सर्वदा सर्वदा दास बन करके सदा सदा रहना पड़ेगा उस समय श्री राधा पक्षी की जितनी भी सखी सखीगण है कन्या पक्षी की बधु पक्ष की वे सखी सखीगण श्याम सुंदर का कामन करती हैं हमारे ब्रिज में एक विवाह की एक रस्म है उसको करते हैं कहते हैं कामन तो कामन करें तो काम ही खेत हल्दी खेत यह विवाह की एक रीति है और तो उस विवाह की एक रीति में जैसे हल्दी के समय खेत के समय कामन करती हैं ऐसे श्री ललताजी श्री चित्रा जी वे बड़ी चतुर हैं वे चित्रा जी कामन करती हैं, बोले लाल तुम्हें राधा के नैनों का काजल बनाए Yeah. ये ऐसे मंत्र होते हैं सावन मंत्र जो होते हैं उनको <laughs> तो ऐसे ही के मंत्र होते आओ लाल आओ तुम्हें प्रिया के चरणों की मेहदी बनाएं yeah. आओ लाल आओ तुम्हें प्रिया के चरणों की फायल बनाएं ऐसे आओ लाल आओ तुम्हें हमारी सखी के हाथ की चूड़ी बना दें ऐसा कहकर के कामन करती हुई जादू टोना करती हुई जैसे श्री श्याम सुंदर को श्री प्रिया जी के चरणारविंद की पायल बना देना चाहती हैं प्रिया जी के चरणारविंद की जैसे वे महावर बना देना चाहती हैं ऐसे ही यहां पर जब उद्धव अमृतम श्री राधिका के अमृत रूप जो श्रीअंग हैं उनको ये दासी जिस समय उदर्तन कर रही हैं, धीरे धीरे वो बटना कर रही हैं, उस समय अनंग जीवन वे श्रीअंग नहीं है वे अनंग अनंगजी वे अनंग से उत्पन्न होने वाले हैं अनंग से जीवन प्राप्त करने वाले हैं अनंग को जला देने वाले हैं अनंग से बढ़ने वाले अनंग अनंगजीव अनंग से ही उत्पन्न अनंग से ही बढ़े और अनंग को ही बढ़ा देने वाले अनंग का तात्पर्य अंग अंग व्यापक अनंगजी सो उत्तम अमृतम अंगम अमृत रूपये शिव के अंग हैं जो कि अनंग जीवन श्याम सुंदर के हृदय में अनंग को जगाने वाले हैं जगे हुए अनंग को बढ़ाने वाले हैं और जगे हुए कामदेव को अनंग को और प्रिया के हृदय में कहीं प्रिया के हृदय में भी उसको जुला देने वाले ऐसे श्रीअंग के ऊपर गत्वा कलिंग तलया श्री यमुना के किनारे पर जाकर के विजनावतार जहां स्नान कुंज रूप से विराजमान है एकांत है निर्जन है उस निर्जन में शिव प्रिया निश्चिंत होकर के विराजमान सखियों के आगे कोई संकोच नहीं है और उस समय सखीगण उद्वरते उनके सुंदर चंदन का सुंदर चिरोजी का जो उद्वर्तन है वो उद्वर्तन करती हुई विराजमान हो रही हैं और अनंग जीवम उनके हृदय में अपूर्व श्याम सुंदर के हृदय में प्रिया के हृदय में बात करते हुए कामन करते हुए उनके हृदय में कहीं रस को अपूर्व से बढ़ा रही हैं अनंग जीवन अनंग को ही जला रही हैं मानो कामन करते हुए जादू टोना करते हुए प्रिया को ऐसा रूप प्रदान कर रही हैं कि अब शाम सुंदर तुझे देखेंगे सखे तो देख ना वे तेरे चरण के दास बन जाएंगे ऐसे उद्वर्तन करती हुई विराजमान हो रही है श्री राधिके हे श्री राधिके उनकी जो तुम्हारी जो <coughs> शोभा है वो शोभा अलग नहीं है तुम्हारी शोभा तुम्हारा स्वरूप ही है तो श्री शब्द विशेषण नहीं है श्री शब्द स्वरूप है तो हे आप तब कदा पश्यामी कब वो अवसर होगा कि जब पेड़ के ऊपर कहीं हलचल हो रही है और एक एकाएक मेरा ध्यान जाएगा तो उस समय में उन नागरेंद्र का दर्शन करूंगी जो पेड़ के ऊपर चढ़ करके झांक झाक करके देख रहे हैं भले आदमी का काम है क्या परंतु श्री श्री राधिके तब कथा नवनागर इंद्र तुम्हारे नव नागर जो इंद्र हैं नागर कहने का तात्पर्य है जो रस की वृद्धि करने में परम चतुर हो उसका नाम है नागर नागर शब्द का अर्थ है रस वृद्धि में कुशल ऐसे हे श्री राधिके उन नरनागरेंद्रम जो नित्य नित्य नूतन होकर के ही नागर होकर के विराजमान हैं, नित्य रस को नया नया करके जो विचार करते हैं में मग्न मग्नयनम उस समय श्री श्याम सुंदर का मैं कब दर्शन करूंगी जो अपलक दृष्टि से आपकी उस रूप माधुरी को पिए जा रहे हैं और पलक को भी नहीं झपकने देते हैं तो पश्याम मग्न नयनम तुमने ही जिनके नयन लगे हुए हैं स्थितम उच्च नीत पे किसी ऊंचे कदम के वृक्ष के ऊपर विराजमान होकर के आपकी रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं और आसक्त होकर के आपका स्वयं भाव के आश्रय बन करके उस भाव की जो परिपक्व अवस्था है रसन अवस्था उस रसरूप अवस्था में हे शिव राधिके आपको रसरूप में जब श्री सुंदर देख रहे होंगे उस रूप का मैं कब दर्शन करूंगी साधक के हृदय में किम और कदा ये दो ही बात है तो पश्चात मग्नम अपने आप अप कब और कदा हमारे पास में दो शब्दों के अलावा और कोई दूसरा शब्द नहीं है उस आराधना करने में कि क्या ये कृपा मुझे मिलेगी हाय कब मिलेगी दा का रिश्ते इमाम कृपा कटाखे भाई नम और कदा के अलावा और कोई दूसरा हमारे पास में साधन नहीं है तो किम पश्चामी ऐसी दुर्लभ वस्तु का इससे बढ़कर के दुर्लभ तो कोई हो ही नहीं सकता है जय जय इससे बढ़कर कोई दुर्लभ वस्तु हो सकती है क्या मूल्यवान वस्तु हो सकती है क्या ये जो छवि है श्री श्याम सुंदर की और श्री किशोरी जी की इस छवि से बढ़कर के इस अंतरंग छवि से बढ़ के और कोई दूसरी मूल्यवान वस्तु हो नहीं सकती है तो किम का एक अर्थ हुआ अत्यंत अत्यंत मूल्यवान और मेरे शरीर का साधन विहीन भी, व्यक्ति भी क्या उसका दर्शन करेगा ये किम का दूसरा अर्थ हुआ मैं साधन विहीन हूं और किम का तीसरा अर्थ हुआ के आपकी कृपा के बिना इसको कोई दूसरा नहीं दे सकता है इसलिए कदा देर मत कीजिए जल्दी दे दीजिए मैं अत्यंत भूखा हूं प्यासा, प्यासी मुझ दासी को कृपा करके ये रूप माधुरी का दर्शन कराए कि जहां अंतरिण क्षणों में मैं आप युगल के उस परस्पर आसक्त रूप का दर्शन करूं जिस आसक्त रूप में श्याम सुंदर भी आसक्त बन गए हैं और श्री प्रिया जी रस या बन करके विराजमान हुई हैं ऐसी श्री राधिका चरणदास से उस काम में कब दर्शन करूंगा करूंगी ये निज को धारण करके ये प्रार्थना कर रही है तो गत्वा कल दिनचर्या एक, -एक शब्द जो है वे परकर अलंकार से युक्त होकर के विराजमान है परकर अलंकार वहां होता है जहां साबित प्राय विशेषण का प्रयोग किया जाए कलिंद कहने के पर अभिप्राय कहीं प्रकट हो रहा है कि कली का दारण करने वाली कलिंद जो वृक्ष हैं उनकी ये पुत्री है विजनावतार कहकर के यहां पर निश्चिंत होकर के सखियों के बीच में श्री जी विराजमान है विजन कहने पर यह कहीं भाव प्रकट हो रहा है कि कहीं कोई संकोच नहीं है क्योंकि इस वृंदावन में सर्वथल राज त्योहारों किशोर जी का ही राज है और अपने घर में वे निश्चिंत तो होकर के विराजमान हैं कहीं बाहर जाए तो आदमी ड्रेस होता है परंतु तो घर में ड्रेस कॉन्शियस नहीं होता है इसलिए विजनावता विजन में एकांत में विराजमान है और उद्धव और जहां श्रीअंग जो है उनका उद्वर्तन करते हुए उनमें कहीं जादू टोना करते हुए विशेष प्रभावशीलता उत्पन्न की जा रही है और श्री अंग का जो अपूर्व गठन उसका नाम है रूप जब वह वस्त्रों और अलंकार से युक्त हो जाता है तो उसका नाम है शोभा जब उसमें भाव आ जाते हैं तो उसका नाम होता है कांति और जब भाव कहीं और अधिक प्रकट हो जाते हैं तो उसी का नाम है दीप्ति तो रूप शोभा कांति दीप्ति जहां अधिक रूप में वो उद्वर्धन के द्वारा प्रकट होती हुई चली जा रही हैं और अनंग अनंगे श्रीयंग साक्षात काम देव रूप होकर के विराजमान श्याम सुंदर के लिए अमृत मनंगम अमृत अनंग रूप होकर के विराजमान और अनंग जीवन अनंग से उत्पन्न होने वाले हैं काम से ही उत्पन्न होने वाले है काम को बढ़ाने वाली है दूसरे में काम की स्थापना करने वाली ऐसे अनंग जीवन श्री राधे के हे श्री स्वरूपा श्री श्याम सुंदर से अभिन्न स्वरूप होकर के हे श्री राधिके आप विराजमान हैं क्योंकि सदा सर्वदा युगल एक एक युगल तनधाम आनंद और आह्लाद मिल बिल से नाम आनंद वो आह्लाद केवल नाम के लिए दो हैं ये तत्व एक होकर के ही विराजमान है एक तन एक मंत्र एक प्राण होकर के विराजमान है जिसको कह दिया गया कि कहवे को ये तीन हैं रसमिल बिल से एक प्रिया लाल और सखी कहने के लिए तीन तत्व हैं परतु ये तीन तत्व नहीं है रसमिल बिल से एक ये रस्म एक तत्व होकर के ही विराजमान है और ये निरंतर निरंतर रस्म मिलकर के एक होकर के ही ये बिलास कर रहे हैं मिल बिल से एक, एक तत्व होकर के ही बिलास कर रहे हैं तो ये नव नागरेंद्र श्री श्याम सुंदर उनका हम दर्शन करेंगे और नागरेंद्र का तात्पर्य है रस की वृद्धि करने वाले वे श्याम सुंदर होकर के विराजमान है जो कि सुखकर के मग्न नय सिद्ध मुच्चई ऊंचे बैठकर के दर्शन कर रहे हैं और यहां पर वार्यमाणता दुर्लभता यह सहज प्रकट हो रही है अतः अपने आप पता लगता है कि ये किस उपासना पद्धति का ग्रंथ है ये संकेत भी कहीं ना कहीं अपने आप दिख रहा है श्याम सुंदर के आगे कहीं संकोच नहीं होना चाहिए परंतु यहां पर श्री श्याम सुंदर जिस तरह से उत्कंठित होकर के वार्यमान दुर्लभता और भय इनको प्राप्त करके जिस तरह दर्शन कर रहे हैं वो अपने आप पता लग रहा है कि स्वरूपतः श्री राधा रानी परम सु है परंतु औपाधिक पर, तो पर हो करके विराजमान फिर से दोहरा दे एक वाक्य स्वरूपतः परमस्वया औपाधिक पर किया रस की वृद्धि के लिए पर किया होकर के वे विराजमान सत्म राश सरसा विखसत सरोजम स्वानंद सीध रस सिंधु विवर्धनेन्दु तच्छ्री मुखम कुटिल कुंतल भंग जुष्ट श्री राधिके तब तदाव विलोके से कदा बस ये हम हमारे पास में कोई दूसरा साधन है ही नहीं कि वह कदा के अलावा कोई दूसरा साधन है ही नहीं उस रस को प्राप्त करने के लिए क्या ये कृपा मिलेगी हाई कम मिलेगी ये दो ही अपनी उत्कंठा को बढ़ाने के एकमात्र साधन सत्प्रेम राश सरसा श्रीमद वृंदावन नहीं है ये प्रेम राशि के एक सरोवर है जैसे ही श्री विश्व चकुर्ती जी ग्रंथ में निरूपण कर रहे हैं अपने ग्रंथ में श्री वृंदावन नहीं है वो है एक सरोवर उसमें लीला नहीं है प्रेम नहीं है वो है एक जल वृंदावन एक सरोवर उसमें प्रेम एक जल उस प्रेम जल में लीला रूपी एक कमल उत्पन्न हुआ और जैसे कमल में कभी दो डाली हो जाती हैं ऐसे एक नाल ही दो डाली के रूप में परिणत हो गया पंथ एक डाली में लगा है एक नील कमल और दूसरी डाली में लगा है एक स्वर्ण कमल ऐसे पुर्यालाल बिराजमान है तो प्रेम संपुट में श्री राधायण अपने प्रेम को उद्घाटित करके कहीं बता रही है एक आसमेव तनुद्वयम नव कस्मिशिदेक सरसी चकाश देख, देख नालोत्थ मब्जे गुलम खल नील पीत कस्मिशित जहां उन का प्रयोग किया जाता है इसका मतलब है कि वर्णन करने में सामर्थ्य नहीं है इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है सामर्थ्य है तो नाउन का प्रयोग किया जाएगा सर्वना का प्रयोग अपने आप अचिंत्यता उसकी ओर संकेत करने वाला है कोई चीज अब कोई कहा तो इसका मतलब है अनिर्वचन तो कश्मीर एक रसपूर्णतमे त्याधे एक कोई रसपूर्णतम सरोवर सरोवर है है उसमें एक एक में प्रेम का का ये इसमें इसमें लीला का एक इसमें लीला रूपी एक प्राण नाल उत्पन्न हुई कमल की जैसे नाल उत्पन्न हो रही है ऐसे एक नाल उत्पन्न हुई और उस नाल में दो शाखाएं हुई एक शाखा में नील कमल लगा हुआ है एक में पीत कमल है परंतु उनका जो पोषण हो रहा है वो हो रहा है एक ही लीला के द्वारा एक ही रस के द्वारा एक ही सरोवर के द्वारा उनका पोषण हो रहा है तो फिफ्रियालाल ये दो अलग नहीं है ये कहवे को ये तीन हैं, परंतु तत्त्वतः ये एक होकर के रसमिल बिल से एक ये एक होकर के विराजमान है तीन चना एक छोल का ऐसा तत्व तो विचार कल निर्पण कराए थे कि वृंदावन नहीं है वो है एक चना का छिलका चना में दो दाल होती है परंतु यहां पर तीन दाल भी आ गई है प्रिया लाल और सखी ये तीन दाल आ गई है और ये तीनों अपूर्व रूप से विराजमान तो एक मूल अस्खं स्थूल ख समय और सेवत सघन सखी सवय जान समय जस जैस एक मूल मूल एक है मूल कौन है श्रीमद् वृंदावन वो मूल है और स्कंध उसमें से एक स्कंध निकला एक नाल निकली एक मूल स्कंध तो शुभ नामन मूल होकर के विराजमान और उसमें एक स्थूल एक स्कंध उसमें से निकला एक नाल निकली और उस नाल में से स्कंध, दो स्कंध निकले दो डालियां निकली दोनों ही कैसी है संवे शिवप्रियालाल संभय होकर के विराजमान है सेवत सघंध सखी सवय उस समय सकीरण शिवप्रिया लाल की सेवा करती हुई विराजमान तो वृंदावन रूपी रस में लीला रूपी जो नाल उत्पन्न हुई जो स्टड उत्पन्न हुआ उसमें ही दो डाली निकली हैं दो ब्रांचेज निकली हैं और एक ब्रांच जो है वह नील कमल और दूसरी स्वर्ण कमल के रूप में विराजमान तो रस करने के लिए ये एक तत्व ही दो होकर के विराजमान अतः यहां पर कहीं लीला में वार्यमानता भले है परंतु तत्व में वार्यमानता नहीं है स्वरूप में एक होते हुए भी औपाधिक पर की अभाव धारण करके ये विराजमान है तो सतप्रेम राश सदसा सतप्रेम की राशि विराजमान है सत्प्रेम किसको कहेंगे कि अपना सुख है ही नहीं उसका नाम है सतप्रेम जहा मेरा सुख मेरे पास तेरा सुख तेरे पास पहले मैं अपने सुख को अपनी जेब में ले लो फिर तेरी बात करूंगा उसका नाम हुआ बेकार भ्रम दिन दुल आवे तिन को भाग कहत नहीं आवे इन सखियों के भाग्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता है क्योंकि तज विकार विकार क्या है मेरा सुख मेरे पास तेरा सुख तेरे पास ऐसा नहीं है यहां पर इसके सत्प्रेम है निज सुख है ही नहीं एकमात्र सुख है श्री प्रिया जी के को सुख देने का ही एकमात्र सुख है तो तत्प्रेम तो यह सत प्रेम है जिसमें विकार नहीं है और भ्रम क्या जाने प्रेम कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी यह है भ्रम श्रीमद वृंदावन में जब रहे तो एक तो झीलते हुए नहीं रहे कि हाँ हम वहां पे थे वहां पर हमारे पास में ये था ये था वृंदावन में तो अब नहीं है हमारा सब काम बिजनेस दुकान सब बंद हो गए क्या करें पर तो बस अब बैठ करके भोजन थाली में भोजन कर रहे हैं कहीं बाहर से थोड़ा बहुत कमा कमाल है जो कुछ भी है बैठ करके भोजन कर रहे हैं ऐसे झीलते हुए नहीं रहे वृंदावन में जब रहे तो ये विचार करते हुए रहे कि आ मेरे ऊपर बड़ी कृपा कि किशोरी जी ने मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान किया एक बात तो झीलते हुए रहना नहीं है और यहां पर अपना सुख प्रदान नहीं है यहां पर सुख है दूसरी जो वस्तु है वो है की भाव की भाव और अधीनता ये दो भावों को धारण करके वृंदावन में निवास करें ये वृंदावन की रहनी श्री किशोरी जी की हमारी हैं हम दीन गाय के हैं ये भाव और उनका सुख ये मेरे जीवन का लक्ष्य ये यह दो वस्तुएं धारण करके रहे तो तंज विकार भ्रम विकार का मतलब है मेरा सुख मेरे पास में तेरा सुख तुझे दे दूंगा बाद में तो यह हुआ बेकार और ब्रह्मा ने कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी उन्होंने वृंदावन में स्थान दिया है इसका मतलब है कृपा मिल गई है उन्होंने अपना लिया ये विचार करते हुए शिव वृंदावन में तो सत प्रेम राशि सत प्रेम की राशि रूप शिव वृंदावन है प्रेम का तात्पर्य है कि कृपा मिल चुकी है और यहां निज सुख नहीं है तत्सुखी भाव है रे सुख में ही मेरा सुख है इस भाव को धारण करके सत प्रेम राशि, सरसाह ऐसा ये शिव सरोवर है सरोवर की बड़ी महिमा है जितनी भी नदी निकलती हैं, वे सब सरोवरों से निकलती कई ग्लेशियर भी आकर के छोटे से सरोवर के रूप में पर्वत होता है और उससे ही सरयू निकलती है सरयू का नाम ही इसलिए पड़ा कि सरोवर से जो निकले उसका नाम सरय जितनी भी नदी हैं गंगोत्री यमनोत्री सब वहां पर किस, किसी सरोवर से एक छोटी सी पतली सी धार निकलती है और वो पतली सी धार ही फिर बाद में महानदी के रूप में परिणत हो जाती है तो सरसा, सरस का मतलब है सरोवर का तात्पर्य है कि श्री एक ऐसे सरोवर है जहां से अनेक अनेक कुल्याएं निकलती हैं अनेक अनेक धाराएं निकलती हैं सत प्रेम राश सरता शिवृंदावन प्रेम राशि के सरोवर होकर के विराजमान है विकसित सरोजम और जिन में दो सरोज खिल हैं स्वर्ण कमल और नीलकमल स्वामिंद सिंधु स्वामिंद सिंधु रस सिंधु विवर्धनेन्दु इनमें श्री कृष्ण स्वानंद सीधु आप स्वानंद के अमृत होकर के माने अमृत अपने निज आनंद के अमृत रूप होकर के विराजमान और श्री किशोर रिजु रस सिंधु होकर के विराजमान दोनों ही सिंधु हैं श्याम सुंदर निज आनंद के सिंधु होकर के विराजमान और श्री किशोर रिजु रस के आस्वादनीय सिंधु होकर के विराजमान हैं जहां रसशास्त्र का वर्णन किया गया वहां पर अभिनव गुप्त आत्मा को रस मानते हैं जब हम कहते हैं काव्य में रस की अनुभूति हुई है वहां पर कहते हैं कि भगना वर्णा स्थाई भाव विशिष्ट चिदेव रस ये आनंद आप जो है आनंदवर्धन को रस मानते दृष्टि से देखा जाए तो चित ही रस है आत्मा रस है आत्मा का निस्वरूप जो है वो सच्चिदानंद है और उस आनंद का हम अनुभव करते हैं परंतु रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ उन्होंने कहा कि चित विशिष्ट स्थाई रस काव्य की दृष्टि से उन्होंने कहा कि स्थाई रस को प्राप्त होता है स्थाई भाव ही पुष्ट तो होकर के रस बनता है तो श्री पंडित राज जगन्नाथ तो स्थाई को रस मानते हैं स्थाई भाव को रस मानते है। तो हैं परंतु क्योंकि शैव दर्शन के परम आचार्य हैं आनंद आनंद वर्धन वे चित्त को रस मानते ज्ञानी जन जो है वो आत्मा को रस मानते चिदेव रस श्री श्याम सुंदर साक्षात चित्त स्वरूप होकर के विराजमान आनंद रूप होकर के विराजमान है तो स्वानंद सिंधु श्री श्याम सुंदर आनंद रूप है और आनंद के अमृत समुद्र होकर के वे विराजमान है आत्मा का निजी जो स्वरूप है वह आनंद रूप है स्वानंद सिद्धु और वो आनंद सिंधु ही जब पुष्ट होकर के विराजमान होगा तो रस सिंधु वह रस का सिंधु बन जाएगा अर्थात हृदय में जो चित आनंद जो सोया हुआ था वही विभिन्न वस्तुओं से मिलकर के पुष्ट होकर के परम आस्वादनी बन गया इसलिए वही रस बन गया आनंद सिंधु रस सिंधु तो आनंद सिंधु हो गए स्थाई भाव रूप श्री श्याम सुंदर या चित रूप श्याम सुंदर दोनों स्थाई भी मान भी मान चित्राम सुंदर रूप श्याम सुंदर या आनंद रूप श्याम सुंदर परंतु तो श्री राधारानी हो गई वे हो गई उस आनंद के उस स्थाई भाव का परिपक्व रूप आस्वानी रूप होकर के जो विराजमान है उसका नाम है रस स्थायी भाव ही आस्वनी बनकर के रस बनता है विभावानुभाव व्यवचारिक संयोगात रस निष्पत्ति तो स्थायी भाव ही रस को प्राप्त होता है तो यहां पर दोनों का अनुरूपण किया स्वान सिंधु और रस सिंधु श्री कृष्ण है स्वानंद सिंधु सचित आनंद घन विग्रह होकर के विराजमान और श्री राधायणी है उस आनंद का भी परम परम उल्ल भोग्य स्वरूप हो करके विराजमान है तो एक ऐसा श्री राधिक ऐसे समुद्र हैं जो कि प्रेम रूपी सरोवर से उत्पन्न होने वाला जो नाल है लीला रूपी कमल है उस लीला रूपी कमल के भी सर्वोत्तम रस हो करके के वे श्री राधिका विराजमान हैं वो कमल जो हैं उनमें परम परम रसस्वरूप रूपा होकर के आसज्य रूप होकर के श्री राधारणी विराजमान हैं और श्याम सुंदर यहां आसक्त तो होकर के विराजमान हैं। तो रसंद विवर्धने दु हे श्री राधिके आप श्याम सुंदर के भी रस के भी आनंद सिंधु को बढ़ाने वाली चंद्रमा के समान हैं रूप का प्रयोग है जिस समय पूर्णिमा की तिथि आती है या जब गुरुवार बृहस्पतवार आता है तो समुद्र में टाइम उठने लगती है पूर्णिमा के दिन कभी कभी बुधवार ये बृहस्पतिवार के दिन भी कहीं उसमें ज्यादा ऊंची लहर उत्पन्न होती हैं तो विवर्धने राधिके आप वह चंद्रमा हैं जो कि श्री श्याम सुंदर जो कि आनंद सिंधु थे उनके हृदय में भी रस को और उत्पन्न करने वाली हैं और आप रसिंद होकर के विराजमान हैं। जो आनंद सिंधु था वह रसिंदु बन जाता है श्याम सुंदर का सर्वोत्तम स्वरूप जब वे आपकी सेवा करते हुए विराजमान होते हैं तब श्री मदन मोहन का सर्वोत्तम स्वरूप सामने प्रकट होता है तछ्री मुखम श्री किशोरी जो आपका वो जो शोभा युक्त मुख है वो शोभा युक्त मुख का कुंतल भृंग झिष्ट जिसके ऊपर अलकावली भोरे के समान निरंतर निरंतर शोभा को प्राप्त हो रही है कुंतल भृंग कुटल कुंतल टेढ़ी जो अलकावली है वो टेढ़ी अलकावली वह भृंग जिष्टम वह भोरे के समान श्री लाल जी के श्री किशोर जी के मुख्य ऊपर वो अलकावली विराजमान हो रही हैं। सखी कह रही है क्यारी राधी गजब हो रहा है तेरी जो अलकावली आ रही हैं वो कहीं कांटे के समान श्याम सुंदर के नयन को बर्वस बांध रही हैं। मृग मत्स्य बंधनी के समान मछली को पकड़ने के कांटे के समान श्याम सुंदर के नयन रूपी मीन को बांधने के लिए ये जो कपोल के ऊपर अलकावली आ रही हैं ये गजब कर रही हैं इनको संभाल और शिवप्रिया जिस समय अपनी कन्नी उंगली से अपने उन अलकावली को ऊंचे कान के ऊपर चढ़ाती है तो काम के ऊपर चढ़ाते समय श्री का जब भुजमूल सामने प्रकट होता है सखी कहती है रहने दे रहने दे और भी ज्यादा गजब हो गया <laughs> जैसा था वैसे ही रहने दे <laughs> श्याम सुंदर तेरी उस रूप माधवी का तो श्री हरिवंश जी का एक पद है अवलाकी की श्री राधा रानी की जो बल राशि है उस बल राशि का क्या दर्शन किया जाए कहने के लिए अबला है परंतु इनकी बल राशि उसका अद्भुत है जो कि त्रिलोकी को मोहित करने वाले श्याम सुंदर उनको भी ये अपनी भुजा की अपनी कन, कन्नी जो उंगली है उस कन्नी उंगली से केश को जिस समय संभालती हैं जो नासका में नथ में आकर के उलझ रही है उसको उलझा करके सुलझा करके जिस समय काम के ऊपर चढ़ाती हैं उस समय श्री श्याम सुंदर जो अलक्की शोभा का दर्शन कर रहे थे वे ही शिवप्रिया के जब भुजमूल का कंधे का दर्शन करते हैं तो और भी ज्यादा मोहित हो जाते हैं और कहते हैं रहने रहने, रहने, रहने ये तो और भी ज्यादा गजब हो गया पहले ही ज्यादा ठीक था श्याम सुंदर और भी ज्यादा विमोहित होते हुए विराजमान हो रहे हैं तो तत्श्री मुखम श्री राधिका कहा शोभा से युक्त मुख कुटल कुल भृंग जुष्टल जो कुटिल कुंतल रूपी केश की लट रूपी भोरे से युक्त होकर के विराजमान है श्री राधिके ऐसी जो ऐसे आपके मुखा में कब दर्शन करूंगी जिस मुख का दर्शन करके जगत के द्वारा बंदनीय जो श्याम सुंदर हैं वे भी कैसे विमोहित हो जाते हैं तो तब कदान बिलोकेश आपके उस मुख का मैं कब दर्शन करूंगी अंतरंग क्षणों में ये जो आपकी अपूर्व रूप माधुरी है वह रूपमाधुरी ही भगवत्ता का वास्तविक स्वरूप है, है अन्य श्री श्याम सुंदर की पूजा हो रही है इसलिए कि उनमें ऐश्वर्य से समग्रस्वी यशस्वी ज्ञान वैराग्य शिवम सन्नाम भग तीन उनमें पूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण श्री पूर्ण ज्ञान पूर्ण वैराग्य किसी कारण से सहेतुक तो उनमें उनकी समाराधना हो रही है परंतु तो यहां पर जो समाराधना हो रही है वह समाराधना किसी हेतु से नहीं हो रही है वह हो रही है है उसमें कोई कंडीशन नहीं है। किसी हेतु से युक्त होकर के कंडीशनल नहीं है वह अनकंडीशनल होकर के वो आपकी रूप माधुरी आप रूप से विराजमान है तो श्री राधे के आपका जो मुख श्याम सुंदर को बिना किसी कारण के स्वस्वरूप में विमोहित करने वाला है और श्याम सुंदर भी अपने सारे जो हैं जितनी भी विभूति है उन सब को कहीं भूल करके सहज रूप में जैसे आपके अनुगत होकर के विराजमान हैं ऐसे आपके इस मुख का मैं कब दर्शन करूंगी मुझे तो कदा कदा कहने का मतलब है कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अपने साधन से उसको प्राप्त कर लू ये मेरे अपने साधन की बात तदा का तात्पर्य है तुम यदि कृपा करोगी तो मुझे मिलेगा ये कदा का भाव मैं अपने साधन से उसे अर्जित नहीं कर सकूंगी मैं निरंतर निरंतर आपकी कृपा के द्वारा ही उसको अर्जित कर पाऊंगी अन्यथा मेरी साधन सामर्थ्य नहीं है सामर्थ्य नहीं है शरद दास मुसादृषा सुरत नाथ ते शुल्क दास का वरद निग्नतो तो नेह कि श्री ब्रज गोपण जैसा कह रही है यहाँ पर वो ही कई भाव श्री किशोर जी को प्रकट हो रहा है वहां पर श्याम सुंदर को लक्ष्य करके बात कही गई थी यहां पर किशोर को लेकर लक्ष्य करके बात कही गई कि हे श्री किशोर जो आपका जो मुख है शरद कालीन स्वच्छ सरोवर उसके भीतर भी सुरक्षित रूप में विराजमान कमल कमल का भी कोष उस कोष के भीतर भी विराजमान जो शोभा ऐसे गुप्त ढंग का भी यह मुख हरण कर लेने वाला है तो तिजोरी के भीतर चेस्ट रूम के भीतर भी ताले के ताले और ताले के भीतर ताला लगा करके जिस संपत्ति को रखा गया उसको भी चुरा लेने वाला ये मुख्य है पहले शरद काली शरद उदास है उत्माने जल उनका आशय मने सरोवर है शरदकालीन एक सरोवर है फिर साधजात उसमें बहुत अच्छा सा सदव उत्पन्न होने वाला सरसिज है और उस सरसीज का भी कोश है उस कोश के भीतर भी कोई श्री विराजमान है शुभा विराजमान है उसका हरण करने वाला तुम्हारा ही मुख है तो और उसको भी चुराने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी ऐसे धंग को भी सारी तिजोरियों के ताले तोड़ करके खोल करके सारे जो डिवाइस लगे हुए थे उन सबों को हटा करके उस रत्न को भी चुराने में आपको मेहनत नहीं पड़ी जहां नयन मात्र से आपने उस शोभा को हरण कर लिया श्री मुशा दृशा नेत्र के द्वारा ही उस तो सारी शोभा को आप हरण कर लेते हैं दास का आप श्याम सुंदर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली विराजमान हैं। हम तो आपके अशुल्क दासी हो गई हैं। श्री श्याम सुंदर भी आपके अशुल्क दास होकर विराजमान हो रहे हैं ऐसे मुख दर्शन कराएं और जल्दी से पांच मिनट में एक श्लोक नहीं तो कवरेज तो बहुत कम है <laughs> एक एक श्लोक होगा तब तो तो बहुत <laughs> बहुत 200 एक लावण्य श्लोक दिन लगेगी कारुण्य तो, सार मधुरक्ष का में रूप सारे वैदग सार रथकेल विलासारे राधा विधे मम सार सारे लावण्यसार श्री किशोरी जो लावण्य की सार होकर के विराजमान लावण्य का तात्पर्य है जैसे पहले कि तो सच्चा जो मोती है उसके चारों ओर जो लहर निकलती है ऐसे ही परम रूप होती श्री हमारी स्वामी जो उन स्वामी के चारों ओर जो अपूर्व लहर निकल रही है सौंदर्य की वही लावण्य सब काल में जो सुखा वह लगे उसका नाम है माफ और जहां श्री अंग से अपूर्व रूप से कोई लहर चारों ओर निकलती हो और एक प्रकट होते हुए जो आकर्षित कर ले उसका नाम है लावण्य तो लावण्य सार रस सार वे रस की सार होकर के विराजमान रस का तात्पर्य है कि जहां पर बाह्य अभ्यंतर जितने भी व्यापार हैं उन सबों को समाप्त कर दिया जाए और अपने कारण से पादात्म प्राप्त कर लिया जाए उसका नाम है रस बाह्याभ्यंत करणयो व्यापारांतर रोधनम स्वकारणादि संश्लेषी चमत्कारी रस स्मृत अलंकार कौस्तु में श्री कविकर्णपुर कह रहे हैं के बाह्य आभ्यंतर करणयोग बाह्य और आभ्यंतर जितनी भी इंद्रियां हैं उनके व्यापारांतर रोधनम उनके सारे व्यापार रुक जाए न मन कुछ दूसरी वस्तु सोच सके ना हाथ पैर कोई दूसरा कार्य कर सके तो बाह्य आभ्यंतर करणयोग आभ्यंतर करणयोग बाह्य और जितने भी करण मानी इंद्रिया हैं उनके व्यापारांतर रोधनम व्यापार को जो रोक रोक दे और स्व कारण आदि संश्लेषी अपने कारण के साथ में जहां मन मिलकर के एक हो जाए अर्थात कभी श्याम सुंदर के साथ में मिलकर के एक होकर के प्रिया जी रूप माधुरी का दर्शन कर रहा है कभी प्रिया जी के साथ में मिलकर के तादात्म्य बंद होकर के साधारणीकरण प्राप्त करके श्री राधारणी के रूपमाधुरी का अनुभव कर रहा है स्व आदि संश्लेषित अपने कारण जिसको देखकर के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ उसके साथ में मिल करके तादात्म्य बंद करके जो विराजमान हो और चमत्कारी अद्भुत चमत्कार उत्पन्न करे उसका नाम है रस रस की तीन विशेषता बताई बाह्य आभ्यंतर व्यापार का समाप्त हो जाना दूसरा अपने कारण के साथ में व्यवहार सामग्री के साथ में साधारणीकरण जनरलाइजेशन हो जाना साधारणीकरण हो जाना और तीसरा चित्त में अपूर्व उल्लास आनंद को प्रदान करना ये तीन गुण जिसमें है उसका नाम है रस शिराधानी, जय जय रस सार। <laughs> शिराधानी रस सार है तो लावण्य सार रसार रस और सुखई के सार है सुख की सार है और सुख की सार की विशेषता ये है कि श्री राधानी, श्री श्यामचंदर सखी रण यह सुख का एक विशेषता है कि सुखी व्यक्ति अपने सुख का वर्णन किए बिना नहीं रह सकता सखी कभी भी निज आनंद का वर्णन किए बिना रह नहीं सकते सुख सही है खमान विस्तार खमने आकाश विस्तार और सु माने जहां विस्तार को शोभन रूप से प्राप्त किया जाए उसका नाम है सुख और दुख का तात्पर्य है विस्तार को जहां संकुचित कर दिया जाए उसका नाम है दुख तो साइकोलॉजी में मनोविज्ञान में करुण रस संकोचात्मक है जबकि हास्य रस श्रृंगार रस या विस्तारात्मक होकर के बिराया तो सुख ही के सारे सखी उस रूप माधुरी का वर्णन करके कभी रह नहीं सकती है रूप माधुरी का वर्णन सदा सदा करती है सुखी के सारे सुखी सार होकर के विराजमान है कारुण सारे के आप करुणा की सार होकर के विराजमान और ऐसी करुणा कहीं दूसरी जगह नहीं कि जो अधिकारी हैं उनको अधिकार संपत्ति प्रदान करके सर्वोत्तम वस्तु को प्रदान किया जाए ऐसी करुणा और कहा मिलेगी राधा के बुला के बिना शेख जी ने घोषणा की कि आज हमारे यहां पर हरिहर रबीडी प्रसाद सबको बटेगा सब लोग पहुंच गए अपने अपने बाल्टी लोटा जिसके पास में जो पात्र था सब लेकर के अब कुछ लोग दूर खड़े हुए हैं बुध तुम क्यों नहीं कर क्यों नहीं ले रबी बट रही है प्रसाद बट रहा है बोले भाई हम कर्म पात्र हैं हमारे पास में पात्र नहीं है शेठ जी बड़े उदार बोले मुनिम जिनके पास में पात्र नहीं है उनको पात्र भी दो और रबड़ी भी दो हमारे महाप्रभु भी ऐसे ही है कि पात्र पात्र विचार पात्र पात्र विचार करते हैं अपना पराया नहीं देखते हैं उन्मुक्त रूप से बांटते हैं तो कारुण्यसार श्री राधा ने करुणा की सार होकर के विराजमान योग्यता प्रदान करके अपात्र को नहीं दे जाएगा रस अपात्र तो बिगाड़ देगा फेंक देगा परंतु तो कारुण्यसार होकर के पात्रता भी प्रदान करेंगे रस भी प्रदान करेंगे कारुणसार मधुर छवि सार रूप मधुर छवि इनकी सार रूप होकर के विराजमान है मधुर का तात्पर्य है सर्व देश सर्व काल में जो आकर्षक हो उसका नाम है मधुर और छवि का तात्पर्य है अनेक चेष्टाओं में किसी एक चेष्टा में ही चित्त अटक करके रह जाए मुरली बजा रहे हैं आ कैसी सुंदर हाथ है वहीं चित्त अटक जाए उसका नाम है छवि तो जहां किसी एक चेष्टा में चित्त लग जाए उस एक जो स्नेप है उसका नाम है छवि जहां मूवी है वो एक अलग चीज है वो लीला है पंत छवि उसे कहेंगे जहां पर किसी एक शॉट में बस चित्ता तक पूरा शॉट नहीं बल्कि एक स्नेप में जहां चित्ता तक जाए उसका नाम छवि है तो छवि रूप सारे छवि रूप की विश्वराधानी सार होकर के विराजमान है विदग्ध सार विद्धता की सार होकर के विराजमान विरुद्ध वस्तुओं में भी कहीं मिलन की मार्ग को निकाल लेने वाली ये है विदग्धता कोई सी कला ऐसी नहीं है जो श्री आधारणी में नहीं है तो विदिग्धता की सार और विरुद्ध परिस्थितियों में भी श्री श्याम सुंदर की सेवा के अवसर को निकाल करके उनका संपादन कर देना विदग्धता है हार करके बैठने वाली नहीं है कहीं ना कहीं विदग्धता के साथ में उस रस को प्राप्त कर लेती हैं और रथ केल बिलासारे रतिकेल और बिलास इनकी सार होकर के विराजमान रथकेल जहां श्री श्री अंग की अपूर्व शोभा के द्वारा श्याम सुंदर को शुभ सुख प्रदान कर रही हैं और बिलास का तात्पर्य है जहां भ्रुकुटी जहां मुस्कान जहां भोग जहां ग्रीवा की मूरन जहां अपने श्रीहस्ती के जरा से प्रचार इनके माध्यम से कोई भाव प्रकट कर दे उसका नाम है बिलास बिलासार कभी श्री श्याम सुंदर प्रिया जी से जोर से बैठे हैं बगल बगल में बैठे हैं अब प्रिया जी को अपनी ओर आकर्षित करना है कह रहे हैं कि अरे ललता आज मैंने एक स्वप्न देखा कोई दिव्य देवी आकर के मुझसे ये कह रही है स्वप्न में कि श्याम सुंदर तुमको आज एक रत्न माला की प्राप्ति होगी और श्री श्री प्रिया जी मुस्कुरा करके जरा सा ओठ जो है उनको खींच करके श्री ललिता से कह रही है मानो श्याम सुंदर से कह रही है महाराज तुम तो नंदराज कुमार हो तुम्हारे पास में माला की कमी है क्या <laughs> तो ये मुझसे बोलने की जरूरत नहीं।, नहीं है इसका नाम है बिलास ये बिलास का एक उदाहरण दिया श्याम सुंदर ने कहा मुझे किसी देवी ने कहा कि मुझे आज श्याम सुंदर तुमको कोई रत्न माला की प्राप्ति होगी श्रीज कर <laughs> कोई रत्न माला की जरूरत है क्या तुम्हारे पास में माला की कमी है क्या तो जहां श्री श्याम सुंदर की खिल्ली उड़ाई जाए इस तरह से तो उसका नाम इसी को कहेंगे तो कभी भों के माध्यम से कभी कटाक्ष के माध्यम से कभी ग्रीवा के माध्यम से श्री मुंह को फेर करके कभी अंचल जो है उनको घूंवट उनको सरका करके शिवप्रिया कोई भाव कह रही है उसका नाम है बिलास तो स्वाभाविक जो चेष्टाएं हैं उनके माध्यम से कहीं अपने हृदय की स्वीकृति अस्वीकृति या प्रयास कभी उनकी महिमा इनका गायन कर, कर देना इसका नाम है बिलास तो बिलास सारे बिलास रूप धिक बिलास रूप की सार होकर के विराजमान है ऐसे राधा सारे श्री राधिका नाम मेरा चित्र लगे नाम नामी को प्रकट करता है अभिधे कहकर के नाम ही नामी को प्रकट कर देगा मम अखिल सार सारे वे राधिका नाम ही अखिल सारों का सार होकर के विराजमान है बोलो लाली लाल की जय की दर्शन देखो मिल दर्शन खुल जाए, जाए। हाँ हाँ जरूर एक था, रहने का तरीका होता है नहीं रहने का से दूसरा सेवा राधा नी की सेवा के हाँ तो उनके उनकी सेवा के सेवा का एक सबसे पहले दृष्टान होगा कि उनके नाम से भी जल्दी आसक्त होती है नाम जब हरि कृष्ण दूसरा बहुत बड़ी सुंदर बात दूसरा उनके जो रसिक जन हैं उनकी सेवा करना माने जो रसिक जन हैं उनकी सेवा कर उनके हाँ उनकी, उनकी सेवा कर दूसरी बात धाम का अपना निवास उनके चरणों में मैं ये विचार करना कि मैं श्री प्रिया जी के चरणों में निवास कर रही हूं ये धाम का निवास ये धाम का निवास आ, बहुत जय जय अच्छा ठीक तो धाम का जो निवास है वो धाम का निवास इनको और चौथी बात फिर स्वरूप सेवा जो है तो नाम सेवा धाम सेवा वैष्णव सेवा और स्वरूप सेवा स्वयं सेवा में शिवप्रिया लाल जो भी अपने घर में सेवा विराजमान है चित्रपट विराजमान है उनकी हम अष्टकालीन सेवा करते हुए तो ये ये चार चीज आपने जो चार चीज पूछी हाँ ये उन सेवा में उनको भोग लगाना उनके आरती करना ये भी ये भी सेवा इनके द्वारा शिवप्रिया जी प्रसन्न होंगे तो चार चीज कौन सी है वो चार चीज में उनको बिल्कुल समेकित रूप में कॉन्सोलिडेट रूप में यदि प्रस्तुत करें तो उसको ये कह सकते हैं कि नाम सेवा गुरु या वैष्णव सेवा धाम सेवा और स्वरूप सेवा ये चार सेवा जो है वो प्रधान हरि हरि वो जय जय यही है यही अभी ठाकुर जी के दर्शन करके जाइए देखिये देखता हूं दर्शन है कि नहीं